स्वामी विवेकानंद स्वरूप महाशक्ति महाशक्तिधर स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचारी गुरुदास ने स्वामी विवेकानंद का प्रथम दर्शन स्वामी जी की द्वितीय अमेरिका यात्रा के समय न्यूयॉर्क में किया था अपने संस्मरण लिखते हुए वे कहते हैं स्वामी जी का व्यवहार इतना सहज सरल था तथा समृद्ध लोगों से इतना मिलता जुलता था के प्रथम दर्शन में स्वामी जी ने मुझे प्रभावित नहीं किया लेकिन जब मैंने उन्हें मंच पर अन्य लोगों द्वारा घिरे हुए कुछ मिनटों तक देखा तो अचानक यह विचार मेरे मन में कौन गया कैसे विशाल देवतुल्य हैं ये कैसी शक्ति कैसा पुरुषत्व कैसा अद्भुत व्यक्तित्व उनके निकट वाले सभी व्यक्ति कैसे नगण्य दिखाई दे रहे हैं मुझे लगा कि स्वामी जी में असीम शक्ति है और अगर वे चाहें तो पृथ्वी और स्वर्ग को हिला सकते हैं सचमुच स्वामी विवेकानंद इस युग के सबसे महान शक्तिधर महापुरुष थे उनके गुरु भाई स्वामी तूर्यानंद जी की मान्यता थी कि स्वामी विवेकानंद ने इस महाशक्ति के द्वारा समग्र विश्व के चिंतन प्रवाह की दिशा परिवर्तित कर दी थी स्वामी ज्वान जी द्वारा शक्ति को स्वीकार करना स्वामी विवेकानंद के इस शक्ति धारणा की कलकत्ता के एक कॉलेज के छात्र नरेंद्र के महाशक्तिधर विश्वविजयी स्वामी विवेकानंद बनने की एक रहस्यमय गाथा है इस गाथा का श्री गणेश उस दिन हुआ था जिस दिन युवक नरेंद्र ने माँ काली को स्वीकार किया था श्री रामकृष्ण के संपर्क में आने के पूर्व वे ब्रह्म समाज के सदस्य थे एवं उसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर उन्होंने मूर्ति पूजा न करने की शपथ ली थी यही कारण था कि श्री रामकृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति एवं आदर होते हुए भी वे उनकी आराध्या मां काली को न तो स्वीकार ही करते थे और न ही काली मंदिर जाकर देवी मूर्ति को प्रणाम ही करते थे उनके लिए वह एक प्रस्तरखंड मात्र ही था तथा इस विषय को लेकर उनके एवं श्री राम कृष्ण के बीच कभी कभी बहस भी हुआ करती थी इसी समय अपने पिता के आकस्मिक निधन के कारण स्वामी जी के परिवार पर घोर आर्थिक संकट आ पड़ा सभी उपायों के असफल होने पर अंत में सहायता की आशा से वे एक दिन श्री राम कृष्ण के पास पहुँचे गुरु शिष्य के बीच हुआ उस दिन का वार्तालाप एवं बात की घटनाएँ अत्यंत रोचक एवं सार गर्भित है सर्वप्रथम स्वामी जी ने श्री कृष्ण से उनका आर्थिक संकट दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने को कहा इसके उत्तर में श्री कृष्ण बोले बेटा मैं इस तरह की याचना नहीं कर सकता तू तो स्वयं ही मां जगदम्बा के पास जाकर क्यों नहीं मांगता तेरी समस्त कठिनाइयां तेरे माँ को न मानने के कारण ही है पर मैं तुम तो माँ को नहीं पहचानता कृपया मेरी तरफ से आप ही उन्हें कहिए आपको मेरे लिए कहना ही होगा सामी जी ने उन्हें न छोड़ा इस पर श्री रामकृष्ण ने मेरुस्वर में उत्तर दिया बेटा मैं तो माँ से बार बार कह चुका हूँ लेकिन तू उन्हें नहीं मानता इसलिए वे मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करती अच्छा आज मंगलवार है आज रात काली मंदिर जा और माँ को प्रणाम कर जो चाहे मांग लेना वह तुझे मिल जाएगा मां चैतन्य स्वरूपा ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति है अपने इच्छा मात्र से उन्होंने जगत की सृष्टि की है उनमें सब कुछ प्रदान करने की शक्ति है श्री रामकृष्ण के शब्दों में दृढ़ विश्वास के साथ उस रात स्वामी जी ने काली मंदिर जाकर मां को प्रणाम किया उन्हें साक्षात अनुभव हुआ कि माँ जीवंत एवं चैतन्य स्वरूप है तथा वे दिव्य प्रेम तथा अनंत आनंद का स्रोत है वे सांसारिक समृद्धि और सुख स्वाच्छंद की प्रार्थना न कर सके तथा ज्ञान भक्ति विवेक और वैराग्य की प्रार्थना कर परिपूर्ण हृदय लेकर वापस लौट आए श्री रामकृष्ण के आनंद की तो सीमा ही न रही उनके इस प्रसन्नता के कई कारण थे सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण जिस सर्व सहिष्णु, सर्व समन्वयी भाव के विस्तार के लिए अवतरित हुए थे उसमें किसी भी आध्यात्मिक भाव या विचारधारा का वर्जन नहीं है वे ईश्वर के सगुण निर्गुण साकार निराकार सभी रूपों को स्वीकार करते थे द्वितीयतः चित्र एवं प्रतिमा आदि स्थूल प्रतीकों की सहायता से की गई निम्न स्तर की पूजा से लेकर अवलंबन निर्गुण निराकार के ध्यान अथवा ब्रह्मात्मकत्व भाव के चिंतन तक की सभी साधन पद्धतियाँ उन्होंने स्वीकार की थीं अतः उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनके भावी संदेशवाहक स्वामी विवेकानंद इन दोनों सिद्धांतों को स्वीकार करें अब तक स्वामी जी ब्रह्म समाज के मतानुसार केवल निर्गुण निराकार ईश्वर में ही विश्वास करते थे अतः उस दिन माँ जगदम्बा के सगुण पक्ष एवं मूर्ति पूजा के औचित्य की उनकी स्वीकृति से श्री रामकृष्ण का आनंदित होना स्वाभाविक ही था श्री रामकृष्ण ब्रह्म और उसकी शक्ति दोनों को सत्य मानते थे और इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा उनके आविर्भाव का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था जिस प्रकार कुंडलनी मार कर बैठा हुआ सांप और रेंगता हुआ सांप दोनों एक है उसी प्रकार ब्रह्म और उसकी सृष्टि स्थिति एवं प्रलय कारक शक्ति दोनों अभिन्न हैं। जब तक देह व मन की सत्ता बनी हुई है तब तक हम शक्ति के दायरे के भीतर हैं तथा हमें शक्ति को स्वीकार करना ही होगा श्री रामकृष्ण की कृपा से उनके अद्वैत वेदांती गुरु स्वामी तोतापुरी जी भी इस सत्य को हृदयंगम करके धन्य हुए थे तथा श्री रामकृष्ण की हार्दिक इच्छा थी कि स्वामी विवेकानंद भी इसे स्वीकार कर अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को संतुलित एवं परिपूर्ण बनावे व्यवहारिक दृष्टि से भी संसार के सभी कार्यों लौकिक अथवा आध्यात्मिक के लिए शक्ति आवश्यक है अगर साधक शक्ति को प्रसन्न कर ले तो उसकी सिद्धि आसान हो जाती है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की कुंजी उसी के हाथ में रहती है इसी जगत कारिणी शक्ति को श्री रामकृष्ण माँ काली कहकर पुकारते थे तथा उन्हें स्वीकार करके स्वामी जी ने शक्ति की सत्यता को स्वीकार किया था माँ जगदम्बा को स्वीकार करने के उपयुक्त तीन अर्थों के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में इसका एक विशेष महत्व है श्री रामकृष्ण जानते थे कि स्वामी विवेकानंद उनके विशेष संदेशवाहक हैं जिन्हें जगत कल्याण के लिए अनेक कार्य करने होंगे और यह केवल शक्ति के द्वारा ही संभव है यदि वे शक्ति को ही न माने तो वह उनके माध्यम से कैसे कार्य कर सकती है अतः शक्ति को स्वीकार करना उस प्रक्रिया की प्रथम सीढ़ी प्रथम सोपान है जिसके द्वारा स्वामी जी में महाशक्ति का काागट्य होना था शिव और शक्ति इस संदर्भ में हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद को शिवावतार माना जाता है वस्तुता हम स्वामी जी तथा शिव के बीच अनेक सामने पाते भी हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव संहार के देवता हैं वे सदा समाधिस्थ रहते हैं पर समाधि से उठने पर जगत का संहार करते हैं लेकिन कभी कभी वे सृष्टि के पालन में सहायक भी होते हैं इस प्रकार शिव की दो शक्तियाँ हैं पहले उनकी नैसर्गिक संहार शक्ति एवं दूसरी परिमार्जित पालन शक्ति इस सत्य को शिव पार्वती की कथा के माध्यम से पुराणों में व्यक्त किया गया है शिव की शक्ति के रूप में सती दक्ष यज्ञ के ध्वंस का कारण बनती हैं सती के मृत देह को उठाकर शिव उन्मत्त हो जगत का विनाश करने लगते हैं तब बात है हो विष्णु को सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करना पड़ता है तब शिव पुनः समाधिस्थ हो जाते हैं इसके बाद सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म होता है तथा वे शिव को पाने के लिए तपस्या करती हैं तारकासुर वध के लिए शिव द्वारा पार्वती को स्वीकार करना आवश्यक है जो विष्णु के प्रेरणा से संभव होता है परिणाम स्वरूप शरण कार्तिकेय का जन्म और देवताओं की रक्षा होती है इससे मिलता जुलता घटनाक्रम स्वामी जी के जीवन में भी दिखाई देता है बाल्यकाल में वे अत्यंत उद्दंड थे तथा प्रायः घर में तोड़ किया करते थे उन्हें नियंत्रित रखना एक समस्या थी लेकिन शिव का नाम सुनते ही वे शांत हो जाया करते थे ध्यान प्रवणता तो उनमें बचपन से ही थी एक बार गिरकर उनके सिर में चोट लग गई थी जिससे बहुत सा खून बह गया था इस घटना के बारे में श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि इससे उसकी शक्ति छीन हो गई अन्यथा वह संसार को तहस नहस कर डालता श्री रामकृष्ण स्वामी जी के स्वरूपत्व तथा ध्यान प्रमणता एवं स्वभावता समाधि में डूबे रहने की इच्छा से परिचित थे लेकिन वे चाहते थे कि स्वामी जी पुनः शक्ति स्वीकार करें, जो संघारात्मक न होकर पालन कारक हो यही कारण था कि जिस दिन स्वामी जी ने माँ जगदम्बा को स्वीकार किया उस दिन श्री कृष्ण के आनंद की सीमा नहीं रही वस्तुतः काली और कोई नहीं स्वयं श्री रामकृष्ण ही थे स्वयं उन्हीं का कथन है कि उसमें अर्थात स्वामी जी में शिव है तथा मुझ में शक्ति तथा दोनों एक हैं शिव शक्ति के इस मिलन से भारतीय नवजागरण एवं जगत के आध्यात्मिक कल्याण की योजना रूपी शरण का जन्म हुआ लेकिन क्या माँ को स्वीकार करते समय स्वामी विवेकानंद ने माँ जगदम्बा को शक्ति के रूप में स्वीकार किया था संभवतः नहीं उन्हें माँ आनंदमयी चैतन्य रूपा वरदा अभयदा मां के रूप में ही दिखाई दी और उन्होंने उनसे मांगा भी ज्ञान भक्ति विवेक और वैराग्य न कि वीर्य बल अथवा शक्ति वे श्री रामकृष्ण के आनंद के रहस्य को नहीं समझ पाए थे न ही यह स्वीकार कर सके थे कि उन्हें जगत कल्याण का महत करना होगा